shanti shanti om aham ev svayam idam varami ushtam devi hi utmanusevi यम कामये तम तम उग्रम कृणोमी तम ब्रह्मांडम तम ऋषि हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ पच्चीसवें पर विचार कर रहे हैं ये सूक्त वाघम्भृणी सूक्त है क्योंकि इसका ऋषि भी वाघम्भृणी है इसका देवता भी वाघाम्भृणी है और पिछले मंत्रों में हमने इस वाणी के महत्व को देखा और समझा है इस मंत्र में भी हमने पहली पंक्ति में देखा कि जो परमेश्वर के नियम हैं उनको संसार के बुद्धिमान लोग मानते हैं और संसार के बुद्धिमान लोग प्रतिपादित करते हैं तो संसार के लोग उसका पालन करते हैं और ये बात कोई विशेष लोग ही पालन करते हैं ऐसा नहीं है शब्द है देव जुष्टम देवी भी उतमानुष्य भी अर्थात जो विद्वान हैं समझदार हैं वो भी पालन करते हैं और जो सामान्य व्यक्ति हैं, मनुष्य कोटि के हैं वो भी पालन करते हैं क्योंकि दोनों का हित प्रकृति के नियम पालन करने से होता है तो मनुष्य भी और देव भी जिस दोनों काम को मानते हैं अतः परमेश्वर के नियम और सत्ता को ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धिमान ही माने सामान्य न माने या सामान्य लोग ही माने बुद्धिमान न माने तो संसार में दृष्टान्त जो है वो ऐसा होता है जो लौकिक परीक्षकार बुद्धि सम्यम सदृष्टानता अर्थात जहाँ समझदार और नासमझ दोनों सहमत हो जाते हैं वो जो स्थान है वो जो बिंदु है वो जो बात है वो सबको मान्य हो जाती है तो इसलिए परमेश्वर के नियमों को विशेष ही होकर माना जा सकता है ऐसा भी नहीं है और केवल सामान्य लोग मानते हों न मानते हों ऐसा भी नहीं है तो जुष्टम देवी भी उत्तम मनुष्य भी तो उसको जो देवलोग हैं बड़े लोग हैं वो भी मानते हैं और उस पर प्रयोग करते हैं उस पर चलते हैं और उसी तरह से मनुष्य भी उस पर चलते हैं कई बार हमें लगता है कि कोई चीज़ हमें पता नहीं है देवताओं में और मनुष्य के चलने में अंतर कितना सा है एक आदमी ज्ञानपूर्वक चल रहा है तो उसको ये पता भी रहता है कि ये काम करने से ये लाभ हुआ है और व्यक्ति अज्ञानपूर्वक भी चलता है लेकिन यदि ठीक मार्ग पर चल रहा है तो लाभ उसको भी होता है जैसे कोई चिकित्सक जब कोई औषध खाता है तो उसे ये पता होता है कि इस दवा में क्या गुण है और ये दवा कैसे काम करती है लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब बीमार पड़ता है रोगी पड़ता है तब वो भी दवा खाता है और उस दवा से वो ठीक भी हो जाता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ये दवा कैसे काम करती है और क्या काम करती है उसे तो किसी विशेषज्ञ ने बता दिया किसी समझदार ने दवा दे दी चिकित्सक के पास गया उसे दवा मिल गई और वो खा के ठीक हो जाता है तो इसलिए नियम को पालन विशेष लोग भी करते हैं और नियम का पालन सामान्य लोग भी करते हैं तो प्रकृति का जो नियम है लाभ वो विशेषज्ञ को भी देता है और लाभ जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी देता है तो सामान्य व्यक्ति भी यदि अनुकूल आचरण करता है परमेश्वर के नियम के प्रकृति के अनुकूल आचरण करता है तो उसे भी वही लाभ होता है इसलिए जब कोई धार्मिक मनुष्य होता है और धार्मिक मनुष्य क्या करता है धार्मिक मनुष्य और कुछ नहीं करता है वो ईश्वरीय नियमों को प्रकृति के नियमों को स्वीकार करता है वो नहीं जानने पर भी उनके प्रति आदर भाव रखता है और वो विद्वानों को ऋषियों को देखता है और उनको देख करके उनको पर भरोसा करके उन पर विश्वास करके उन नियमों को जानता मानता है तो ये मानना जो है ये उसके लिए लाभदायक होता है उसका हित करता है इसलिए मंत्र में कहता है कि प्रकृति के जो नियम है वो मनुष्य स्वस्थ और बुद्धिमान और बड़ा होता है तो भी मानता है और सामान्य होता है तो भी मानता है। तो पंक्ति बनी जुष्टम देवे भी उतम मानुषे भी इसकी अगली पंक्ति में एक बात कही गई है यम कामये ये तम तम उग्रम यहाँ भी अच्छा लगता है जैसे कोई स्वेच्छाचारिता की बात हो रही है कि जैसे कोई आता है तो अपनी मर्जी है उसको दे दे चाहे मर्जी है उसकी छीन ले ये जो दर्शन की जो मान्यता है इससे जीवन में बड़ा अंतर आ जाता है जब हम ये मानते हैं कि वो ईश्वर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है तो फिर हमारे करने का कोई अर्थ नहीं रहता हम क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं रहता इसका निर्णय फिर हम अपनी इच्छा से करें जो इच्छा हो करें जो इच्छा हो न करें तो फिर फल नहीं मिलना चाहिए उसको और उसका हमको दंड भी नहीं मिलना चाहिए उसका पुरस्कार भी नहीं मिलना चाहिए क्यों कोई नियम नहीं है नियम है, है तो मिलता है मैंने लिखा है परीक्षा दी है तो मुझे अंक मिलते हैं मैंने परीक्षा ही नहीं दी मैं परीक्षा में बैठा ही नहीं और कहता हूं कि मुझे कोई पास कर दो तो वो कहते हैं भाई आप परीक्षा में नहीं बैठे तो आपको पास कैसे कर देंगे तो इसलिए नियम का पालन करने से फल मिलता है और नियम का पालन करने से फल मिलता है तो नियम का पालन तो आपको करना पड़ेगा तो यम कामय तंत किरणों में तो जिस को मैं चाहता हूं उसको बना देता हूं अर्थ तो ऐसा निकल रहा है लेकिन यहां तो कोई स्वेच्छाचारिता तो चल नहीं सकती परमेश्वर के अंदर स्वेच्छाचारिता इसलिए नहीं है परमेश्वर ज्ञानवान है विद्यावान है जो विद्वान है बुद्धिमान है वो अनुचित काम करता नहीं है अनुचित को समझता जानता है इसलिए उससे बचता है उसे पता है अनुचित का दंड क्या होता है उसे पता है कि अनुचित से हानि क्या होती है तो इसलिए वो अनुचित क्यों करेगा वो अनुचित करेगा ही नहीं इसलिए जो जानता है वो अनुचित करता नहीं है और जो अनुचित करता नहीं है उसका बुरा होता नहीं है तो ये कहता है कि यम कामये तंतम उग्रम कृणोमी तो यहाँ स्वेच्छाचारिता की बात नहीं है वो शक्ति का जो आह्वान है वो ये है मैं जिसको चाहती हूँ उसको बड़ा बनाती हूँ तो जिसको चाहती हूँ उसको बड़ा बनाती हूँ तो आप किसको चाहेंगे आप उसे ही चाहते हैं जो आपके अनुकूल होता है जो आपके कहने में चलता है जो आपकी बात को स्वीकार करता है तो इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि यदि आप प्रकृति के नियमों को परमेश्वर के नियमों को मानेंगे तो मैं आपको उग्रम गृहूंगी आप बहुत ऊंचा बना सकते हैं महान बना सकते हैं तेजस्वी बना सकते हैं यम काम तम त्रणों में ऐसा नहीं है को, कोई एकाद को यम यम जिसको मैं चाहू और जिसको चाहू का अभिप्राय वही कि जो जो इन नियमों को पालन करेगा इन नियमों का अपर जीवन में आचरण में लाएगा तो यदि इन नियमों को लाएगा तो क्या होगा उसको मैं बना दूंगा अर्थात कोई आदमी किसी रास्ते पर ठीक ठीक चलेगा तो आज या कल उसे पहुंच तो जाना ही है उसको पहुंचना ही है रास्ता कहता है आप मेरे पर चलो मैं पहुंचा दूंगा तो रास्ता पहुंचा देगा तभी न पहुंचा देगा जब आप उस पर चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे तो रास्ता कह रहा है मैं पहुंचा दूंगा तो चलना मेरा काम है और पहुंचाना रास्ते का काम है वैसे ही यम यम कामये तम तम उग्रम परमेश्वर शक्ति जिसको चाहती है उसको उग्र बना देती है उसको सामर्थ्यवान बना देती है निश्चित बना देती है कब बना देती है जब कोई व्यक्ति उसके मार्ग पर चलता है उसका पालन करता है तो इसलिए कहा कि वो उसको उत्कृष्ट बना देती है क्या क्या बना देती है कहता है यम कामये तम तम उग्रम कृणोमी तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम कहता है कि जो मेरे नियमों का पालन करता है जो मेरे बनाए हुए नियमों का आचरण में लाता है तो उसको मैं तम ब्रह्मांडम किरणूंगी उसको मैं ब्रह्मा बना देती हूं, और जो नियम का पालन करता है उसको मैं ऋषि बना देती हूं, और जो नियम का पालन करता है उसको बुद्धिमान बना देती हूं, तम ब्रह्मांडम तम ऋषि तम समेधाम तो अब यहाँ कहा कि उसको ब्रह्मांडम ब्रह्मांडम ब्रह्म शब्द की हम पीछे चर्चा कर चुके हैं ज्ञान सूक्त के संदर्भ में तो ब्रह्म जो है मूल शब्द है बढ़ने से ब्रीह तो ब्रीहति जिसका बड़ा बनता है तो जिसका बड़ा होना अर्थ होता है तो यहाँ कहता है ब्रह्मांडम जो ब्रह्म उसको बना देते हैं मतलब बड़ा बना देते हैं जैसे आप यज्ञों में भी ब्रह्मा बनाते हो हाप उपनिषद में देखते हो ब्रह्मा देवान प्रथम स्तंभ विश्व से कर्ता भुवन से सर्वविद्या सब्रह्म विद्या प्रतिष्ठा ज्येष्ठ पुत्र वो स्वयं ब्रह्मा है ईश्वर जो है वो स्वयं ब्रह्मा है क्यों ब्रह्म बड़ा होने से बढ़ा हुआ होने से तो जो बढ़ा है वो ब्रह्म है तो वो क्या कहता है तम ब्रह्मांडमोगी आप स्वाभाविक रूप से जिसके बारे में जानते हो तो वो जितना बड़ा है आप उस बड़ी बातों को जानते हो आप यदि किसी बड़े आदमी के संपर्क में आते हो तो स्वयं आप उतने बड़े बन जाते हो जितना बड़ा वो होता है तो जब हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं तो हम स्वयं कितने बड़े बन जाते हैं तो हम अपने सामर्थ्य से भी बहुत बड़े बन जाते हैं तब ये वाक्य घटित होगा तब ये हमारी जो वाणी है उसका कथन सत्य होगा तम ब्रह्मांडम उसको मैं मैं उसको ब्रह्मा बनाती हूँ तो ब्रह्म का अर्थ है बड़ा होना, होना। बढ़ा हुआ होना, तो, उसको मैं बढ़ाती हूं, बड़ा बनाती हूं। तो ये इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ बड़े के अर्थ में आता है इसलिए हम यज्ञों में जो अपने अंदर सबसे उत्कृष्ट होता है श्रेष्ठ होता है जिसका ज्ञान बड़ा होता है विकास अनुभव बड़ा होता है सम्मान की दृष्टि से हम उसे ब्रह्मा बनाते हैं ब्रह्मा कहते हैं कि अमुक पंडित जी अमुक व्यक्ति के ब्रह्मा होंगे तो क्योंकि वो बड़ा होने से ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभव हुआ देवताओं में जिसका सबसे ऊंचा स्थान है उसे ब्रह्मा कहते हैं अर्थात देवता सब जानते हैं सारे देवता ज्ञानवान होते हैं किन्तु उनमें जो सबसे अधिक ज्ञानवान हो जिसका सामर्थ्य सबसे ज्यादा हो हम उसको ब्रह्मा कहता है प्रथम संभव हुआ इसलिए देवताओं में जो पहले पैदा हुआ था जो सबसे बड़ा था इसलिए उसका नाम भी ब्रह्मा हुआ और उसके साथ ब्रह्मा क्यों हुआ वो कहते हैं ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संभव हुआ को कैसा था विश्व कर्ता करता भुवन सामान्य संसार तो परमेश्वर ने बनाया हुआ है और परमेश्वर ही चला रहा है लेकिन हमने कहा था कि हम उसकी जो शक्तियां हैं वो देवताओं के रूप में कार्य करती हैं। देवताओं के रूप में कार्य करने वाला उसका सामर्थ्य है उसको देवता के नाम से जानते हैं उस शक्ति को देवता के नाम से पहचानते हैं तो यहाँ कहा कि ब्रह्मा जो था समस्त ज्ञानों का स्रोत इसलिए कहा जाता है कि वो उसकी शक्ति को पहचान करके अपने अंदर संग्रहित करता है और वो उसी शक्ति का प्रवाह पैदा करता है लोगों को तक पहुँचाता है इसलिए ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव विश्व से करता भुवन से गोपता अभी दोनों शब्द लगते तो बड़े विचित्र हैं कि उसने दुनिया को बनाया और दुनिया की रक्षा कर रहा है चला रहा है अर्थात इसे नष्ट होने से बचा रहा है तो बच बनाना और चलाना और नष्ट होने से बचाना वैसे तो ईश्वर के काम है तो वो कहता है कि वो ईश्वरीय गुण जो लोग पालन करते हैं ईश्वरीय गुणों को जो लोग धारण करते हैं वो लोग ही इसे ही कार्य करते हैं वो वैसे ही रचना करते हैं तो ये रचना करने का धर्म जो है यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमी तम ब्रह्मांडम तम ऋषि तम समेधान तो मैं उसे उग्र बना देती हूँ अर्थात तो उसके सामर्थ्य में तेजस्वीत ला देते हैं वो अपने शत्रु को अपने अज्ञान को अपने बल बलहीनता को समाप्त कर लेता है ऐसा आदमी तो ब्रह्मा देवानाम प्रथम स्तंभ विश्व से कर्ता भुवन से गुप्ता अब हाँ, कर्ता और गुप्ता दो शब्द लिखे हैं कर्ता होने से बनाने वाला है बनाने की तो दुनिया पहले बना ली है लेकिन हम देखते हैं हम रोज बनाते हैं कुछ न कुछ बनाते ही रहते हैं कोई घर बनाता है कोई कपड़ा बनाता है कोई भोजन बनाता है कोई कहता है आदमी बनाता है कुछ भी बना रहा है बना ही रहा है तो ब्रह्मा ने क्या बनाया अर्थात ब्रह्मा ने इस संसार के चलने के नियम बनाए उस चलने से कैसे कैसे चलने के नियम बनाए जिस पर चलने से मनुष्य की रक्षा होती है इसलिए देवता लोग क्या बने देवता लोग इस संसार के रक्षक भी हैं इसके संचालक भी हैं उनमें ब्रह्मा जो है वो पहला है जो कहता है विश्व से करता भुवन से गोपता वो समस्त विश्व के संचालन के नियमों का बनाने वाला है संचालन के विषयों के नियमों की स्थापना करने वाला है और उसके कारण से उस नियमों के कारण से उन सब के अंदर किसका भाव है सुरक्षा का भाव है अर्थात नियमों का सभी पालन करेंगे तो दुर्घटना क्यों होगी दुर्घटना केवल तब होती है जब कोई न कोई नियम को तोड़ देता है कहीं न कहीं नियम का उल्लंघन हो जाता है और वो उल्लंघन ही मनुष्य को पीड़ा देता है दुख देता है विनाश देता है मृत्यु देता है तो यह जो मनुष्य नियमों का पालन करता है वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है यम कामये तम तम उग्रम कृणोमी तम ब्रह्म तम ऋषि सुमेधा तो ब्रह्मा जो बना जो देवता विश्व से कर्ता बना गोप्ता बना विश्व से कर्ता भुवन से गोप्ता कैसे बना स सर्विद्याम सर्व विद्यातिष्ठा वो उसके पास वो ज्ञान है वो ज्ञान जो सब विद्याओं का आधार है वो विद्या सब विद्याओं से पहले है जो विद्या सब विद्याओं से मुख्य है तो ऐसे उस ज्ञान को जिसने पाया है सब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठान जो ऐसी विद्या है जहाँ जाकर सब विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है अर्थात जहा जा सब विद्याएं उससे छोटी हो जाती हैं उसमें लीन हो जाती हैं उसमें सिमट जाती हैं तो अथर्वाय और वो कैसे होती है कहते हैं वो वेद से आती है सर्व विद्या प्रतिष्ठां जो सब विद्याओं की प्रतिष्ठा करता करने का कारण बनती है अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्रा प्रा तो ऋषि ने वो ज्ञान अपने संतानों को अथर्वा को दिया था तो वो बड़ा होने का ज्ञान उसने दिया और उसको बड़ा बनाया इस तरह से संसार में जो भी बड़ा बनता है या जिसमें भी बढ़पन आता है वो इस परमेश्वर के गुणों को याद करता है उसको अपने में लाता है उनका स्मरण करता है उन नियमों के धारण करने से वो भी बड़ा बन जाता है तम ब्रह्मांडम मैं उसको बहुत बड़ा बना देती हूँ अर्थात ज्ञानवान बना लेती हूँ ज्ञान तो बनता ही तब है जब मनुष्य ज्ञान से युक्त तो हो जाए तभी ज्ञानी बनता है ऐसे ही उस मंत्र में एक बात और भी कही है ब्रह्मा आयुष्मत पद ब्राह्मण ही तेनत्वा स्व आयुष्य आयुष्मी स्वाहा आप यदि ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो एक पात्र में कितना ज्ञान आ सकता है जितना पात्र है उतना ही ज्ञान आ सकता है उससे अधिक तो नहीं आ सकता है तो उस ज्ञान को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो बढ़ाने के लिए ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ब्रह्मा आयुष्मत ज्ञान आयुष्मान हो सकता है ज्ञान शाश्वत हो सकता है ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सकता है केवल तब जब आप सभी मनुष्यों को ज्ञानवान बनाए ब्रह्म आयुष्मत तब ब्राह्मण ही तो ब्रह्म ज्ञान है और ब्राह्मण उस ज्ञान का कारण है तो जो इस ज्ञान को जितने अधिक प्राप्त करते हैं वो उस परमेश्वरीय नियमों की पुष्टि करते हैं उसका पालन करते हैं ओ